अब पागल है। लो मैं बोलता हूँ तुम शुरू करो गोकुल की जवान रात थी राधा ने कृष्ण की बंथी सुनी और बेचैन होकर घर से बाहर निकल आई उसके उसके बाद? उसके बाद, कृष्ण ने पूछा राधा तुम यहाँ कहा राधा ने जवाब दिया मैं पानी भरने आई कृष्ण ने पूछा तुम्हारी कागज कहाँ है तो राधा के पास न कागज थी न जवाब <laughs> उसके बाद कृष्ण जी बोले कि राधा छल से भरी तोरी बत्तियां राधा छल से भरी तोरी बत्तियां क्यों दोस्त आदम के सिर तो आने आपके मन की चीज भाषा अच्छा मिलेंगे लेकिन यहाँ से 20 कदम के फासले के ऊपर हमारी तरफ पीट करके बैठ जाओ और बहुत अच्छा। <laughs> उसके बाद उसके बाद राधा ने बड़ी शादी से जवाब दिया जानती हो क्या जवाब दिया क्या अपने पलंग पर सोई पड़ी थी अपने पलंग पर ई तो पड़ी थी घर से बुलाकर बंसी बजाकर काहे करो चल की पत्तियाँ देना काहे करो चल की पत्तिया